वाले लेखे अग्यता वे प्रश्न अमुक व्यक्ति से अमुख पूछा था समाधान करने का प्रयास किया पर मे सन्तुष्टि न मे समने विशेष विशेष सहायता से क निश्चित मो ऐते स्थिति जाते सहायता सहायता समाध्यो नो सो मिलि अतिरिरक् इष्ट व्यक्ति विशेष सहायता है। आप जो ये पढ़ते पढाते सीते हैं ना ये एक ऐसी पम्परा है की ऋषि है वेदों की यदि उचित प्रयास कर्ते निश्चित स्थितिम् जा सकते हैं कि जिससे ये भोगवाद अर्थवाद आपको नहीं रोक सकता नहीं दबा सकता और यदि आप जैसे मान लो 12, 14 चौदह हैं कल्पना करो यदि इनमें से 10 व्यक्ति ऐसे बन जाए तो कितना उपकार होगा संसार का कल्पना कर सकते हैं आप क्या नहीं कर सकते ऋषियों जैसी कुटि उनसे पौना मान लो आधाई मान लो यदि ऐसी स्थिति में चले जाते हैं, का ईशर काक्षात्कार मान के चले और अचा ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया मान के चले। तो आप, मान कि मन कले तु दश व्यक्ति तो संसार उपकार अतः क्या मनम आती है क्या योगी बन सकते यानि आपेना ईशो चले में बन सकते है? आप बताइए बन सकते बन, बन सकते बन, बन सकते आप बोलो हाँ जी सामान्य योगी बन सकते साक्षात्कार नहीं कर सकते अच्छा और जी शोर वाले अच्छा सामान्य बन सकते हैं, इसमें क्या प्रमाण है सामान्य अपनी योग्यता मेरे अपने लिए बता रहे हैं हाँ हाँ हाँ मैं अपनी योग्यता तो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है की बस साक्षात्कार नहीं कर सकता अच्छा इसमें ऐसा तो नहीं है एक मनोविज्ञान बताता हूँ आप कर सकते हैं हा मान्यता बना मैं कर नहीं सकता समान्य योगी बन सकता विपरीत बहु पढे लिखे माता पिता पढाया अ जन्म साधन मिलि ध्यान देन अ माता पिता पढे लिखे न दादा पढा लिखा न पडोसि पढे लिखे ध्यान देन कुसङ्गी किसी से पूछी थी विद्यालय में अच्छा मैंने मान लो स्थिति प्राप्त की मुझे ऐसा नहीं देखता तो आप क्यों नहीं कर सकते पिछले जन्म के संस्कार से महाराज जी हमारे नहीं है <laughs> देखो लाना दे रहे हैं <laughs> उन्हें भी बाजा बोल दिया ना बा करना पड़ता है ये आपने थोड़ा किया महाराज जी ये ये जो लहजा है ना ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कई बार तो आप ये बताओ आपके पूरे जन के संस्कार में इसमें क्या प्रमाण है ये निषि करना पड़ेगा और गौर ये हेतु देता हूं मैं अब चले ना थोड़ी सी न्याय की दृष्टि से वो आप ये मान के चलिए यदि मैं, मैं एक और विवाह करता हूं यदि वो संस्कार इतने खराब है। अच्छे थे ना बहुत तो इतने निम्न स्तर के माता पिता के घर जन्म क्यों लिया और आपको अच्छे माता पिता के ये बताओ आप बताओ क्या बोलो ऐसी घटना तो मानते हैं ना आप भ गुरुकुल के पढे लिखे परंपरा को वैदीकम्परा वाले, संपत्ति वा बाल्यावस्था गुरुकुल पढानि वे ऐे मा पितान् दाना चे ये दीक्षता न तु अगा तु बहु बडा मनोविज्ञान व्यक्ति ये न कि सत्य है ये न ये भूल हो सकति जता ये, ये भूल हो सक उचित परिश्रम करने पर उचित और गुरुजन ऐसे मिलने पर साधनों साधन उपस्थिति चलते मन मि न समीप बुद्धि बी सकता भूले अर्थात् चेत् सदी कीत सब समझ ले औरता और सकते नी पूरा भी तो भी तो नहीं कर सकते और मान कि हम पीरे कर सकता हूं। एक भूल इ ढे बतानो मया दोनो साधन क्षमता हे औरपुरुषार सकते ह समाधि काप्त सकते इ व्यक्ति ये मानता किं न सि भूली दूसरे पक्ष उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है क्षमता नहीं है पूरा सुसार्थ करने पर भी आज की जो स्थिति है जैसे वृद्ध का उदाहरण ले लें ले या कि वो फिर भी यह वादा है मैं तो बिल्कुल कर लूंगा मत एक साक्षात का मत मुक्ति में पहुंच जाऊंगा <laughs> ये जी भूल है अच्छा आपने यह स्वीकार किया क्या कि हम प्राप्त कर सकते हैं आज क्या तो पर्व ब्रमचारियों से कहा जाता ये इन मही आनंद जी को छोड़ के और हो गया अच्छे ये बात बतराओ तो कर सकते हैं ये पता चल गया अब आप इतना जितना बल जितनी शक्ति इसके लिए उचित जो प्रयास पुरुषार्थ है उतना आप करने के लिए उदित हैं या नहीं आज कल आकर उदित है उतना पुरुषार्थ उतना परिश्रम उतना त्याग व्यक्ति उस स्थिति प्राप्त देखता है कि कर सकता हूं मि स्थिति में व्यक्ति क्या करना करना पड़ता है। करना पड़ता है करना पड़ता है वो उसे भूल वोरूप परसारना पडता क्या बताओ क्या आया कोई एक बता बता बेगा लक्ष्युरु व्या परसारणा पडता कष्ट व्यायामपि क्यायाम पता नै हजार धन अधिक सता हारी कते कोई अच्छा करता करता हो कोई। और करता हो कोई कोई और अब ये क्या का बलवड़ाएंगे? जो एक मुश्किल से करते हैं कैसा करते हैं हमें पता नहीं आप से कोई नहीं आप से कोई पासो ये अवस्था व्यायाम की है वो व्यायाम कष्ट होता है। पीडा शरीर दुखता न या एकी पडे रो घण्टी बी ते बाहना केरा शरीर वो है ऐ बननाम कष्ट व्यक्ति सह न चाता योगी न तप, तपस्वी, तपस्वी न योग सिद्धि ये बा अर्थात ये जो मैंने दृष्टांत दिया ये विद्या में भी यही है विद्वान आप पन्न की बात करते हैं बन सकते हैं विद्या पढ़ने में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है तब करना पड़ता है त्याग करना पड़ता है दिन रात लग्या रहना पड़ता है वो वो व्यक्ति उसे डरता हुआ विद्या नहीं पढ़ता जितनी पढ़नी चाहिए काम करो दलो भमो पूर्व जन्म की बुरी वासनाएं इस जन्म की वो दूर कर सकता है वो व्यक्ति उनके दूर करने में जो सतत बिल्कुल एक प्रहरी की तरह रहना पड़ता है चौबीसों घंटे दिन रात और उनसे युद्ध करते रहना पड़ता है वासनाओं से दूर करते रहते हैं वासी रहती तूफान की तरह और वो ऐसे ही लगा रहता है उसमें जो कष्ट आता है उस कष्ट के कारण वो व्यक्ति वासनाओं से बुरे बचारों से नहीं लड़ता इसलिए उनको नहीं रोक सकता नहीं दबा पाता इन सभी बातों को आप जोड़ते इनका, ए, किस बात का कहां पर है। एक एक संबन्धो सम्भते आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी भूल बि भूले है काको आँक क्या भूल जैसे आपने लिया। कि हम कर सकते नीकी चे ल कष्ट होता है इसमें। विद्या पढने मे कष्ट शरीर स्वस्थ में कष्ट होता होता है, को बनाने में होता है वासनाओं को जीतने में में कष्ट कष्ट उस के दुख के वासना जीत मुख्य तपस्यालस्य प्रमाद नाम की जा ये आई आगे नी बाय अपने लक्ष्य पञ्चने कलस्य नाम कीज प्रमाद नहीं चित्रपा सकते ये जो बताया जा हैं सब कर सकते कोई कोई कितना कोई कितना है तो अलग विषय पन्तु जो ये दोष है हैं बीच मे का का ये बाला जान मन मे देखो ईश्वर को स्वामी मनने पति आमी कि बातः अनरे स्वामी तु हटा का दोष दूर होते। तो आपका भी मान और के जो ममत्वा होती चली जाएंगी और यदि आपने माना जैसे पहले से हम चले आ रहे हैं वैसा वैसाध्यापकी सीता का स्वाव अपि इत्पकी बहु क्रोध कते बा बा गा फ़ि कमी गोग सुधार अपि क्या साधना काजि नाम ले रहा हूं। ये का इ क्रोध है उसको दूर नहीं कर सकते, कर सकते। है। पर भी इर पाले पोचे बैठे हैं। सुरक्षा दृष्टि संधि की योग अन्य अर्थ कम हुआ, अब ये हुआ। पर ये पूरे को दूर अपि ये उ प्रयास न पी कते कष्ट और और एक दोष होता है, क्रोध को का कोना स्वाभामान लिया व्यक्ति क्या समया काम क्रोध लो अङ्गाव कैसी बातें थी कैसा विज्ञान था कैसी विद्या थी आपको पता चला अब जो व्याख्या हो रही थी ईश्वर अपने विषय में क्या समझा रहा था कुछ समझवाया नहीं ये सुनने की पद्धति है उसको सुधार लेना चाहिए वो एक एक बात पर ध्यान देता आपने कभी सुना और ऋषियों की परंपरा श्रवण मनन लिधे साक्षात्कार विद्या आती है आगम काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल व्यवहार काल से विद्या आती है यदि आप उस पद्धति से वेद मंत्र की ब्याचा सुनी हो जैसे वो सुन रहे हैं आत्मा मन के साथ मन स्वतंत्री के साथ और स्वतेंद्रीय उपदेशक गुरु जी अध्यापक के शब्द अर्थ संबंध के साथ एकतां था ऐसे सुनना चाहिए उत्तम संस्कार बनते हैं और विपरीत ब्रु संस्कार हैं अब बात ही है है सुना जाता हमारा दैनिक जीवन का एक अंग है आगे बैठे और इतना सुन लिया बस बस् क्या संस्कार पठ सकता यदि ध्यान दे तु ईश्वर का है ईश्वर क्या क्या देता है व्यक्ति को जो उसके अनुरूप आचरण करता है याद है कुछ हम सुना हाँ क्या बताएंगे आप ईश्वर कहता है कि मैं सर्वोच्च विद्यमान हूँ इस लोग में भी हूँ और लोग अन्य लोगों में भी हूँ उसकी अविद्या का नाश ईश्वर करता है आत्मा को शुद्ध गुणकर्म स्वभाव वाला बनाता है और दुखों की निवृत्ति करता है विद्या का प्रदा स्थितिं नट री ये आजकल मे सम्यज ईश्वर सा हैता तु ी स्थिति क्यो न बनाते जो ईश्वर बोले क्या सम जो आपको व्याख्यान उपदेश से सुनाया जा रहा वो जो ईश्वर को स्वामी न मानना अपने को स्वामी मानना ये दोष आप में विद्यमान है अर्थात जो इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर चुका उसमें यह विद्यमान है नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके अनुरूप अपने आप को बनाए जैसे सुनाया जा रहा और ऐसी स्थिति जो अब सुनाई जा रही थी आपके जीवन में न आए ऐसा नहीं हो सकता आप वैसे ही बन जाएंगे ये जैसे ही ईश्वर का उपदेश चल रहा था आप एक ही स्थिति वही बनेगी जो यहां मंत्र व्याख्या हो गई बाधा रुकावट एक समस्या आप, आपने खड़ी कर रखी है यहां जैसे वो समस्या थी स्वयं को स्वामी मानना ईश्वर को न मानना ये समस्या खड़ी कर रखी और इसमें बाहर की कोई बाधा नहीं कोई दबाव नहीं कोई प्राधीनता नहीं आपने संस्कारों के अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर ये बाधाएं खड़ी कर रखी अब जि वे खड़ी कर रखिए तो क्या हुआ ईश्वर आपको विद्या नहीं दे सकता ईश्वर आपको आनंदित नहीं कर सकता ईश्वर आपके दुख को नहीं हटा सकता जितना वर्णन है या, वो नहीं होगा अब एक दृष्टि से देखें तो कितना शरण है केवल एक मान्यता ही तो बदलनी है मान्यता परिवर्तित करनी है और ईश्वर वो हुआ व्यक्ति मान्यताओं स्वामी बनने की मान्यता मैं इसका मान लिखूं मैं बहुत अच्छा हूं मैं गुणक्रम सेवा से उत्कृष्ट हूं अपनी प्रशंसा की दृष्टि से अपने मान के चक्कर में पड़ गया हो और फिर आते ही ये दूसरे सांसारिक भोग सुख और सुख साधार साधनों के लिए लालहित रहता है व्यक्ति तो इसमें ये जो बाधा इसमें हो रही है ये आप समझें कि हमने बाधा खड़ी कर रखी तो सत्संग में कल के प्रसंग की जो बात थी उसमें से कुछ आवृत्ति करते हुए चल व्यक्ति जितना सामर्थ्य रखता है अपना वो कर सकता है उस तो को कर सकता है जैसे उी कडि केसे उदा वो ये है या मानता है कि मैं मन को पूर्ण पूर्णरूपेण अधिकार सकता ऐसा मानता मता बल न मेरा ज्ञान विज्ञान इतना मनता वास्तव मेखा इतना इद्या इ पार क्षमता मन को बस्कता क्या समझ माराया बोलो दोहरा लो इसको जो मैंने कहा उसी को दोहराओ मृत्यु क्या बूंद करता आज बोली हमें इतना बल सामर्थ्य है विद्या है कि हम अपने मन को पूर्ण रूप से वश्म कर सकते हैं परंतु क्या मानता है वो यह मानता है कि, मन कि मैं इस मन को वसम नहीं कर सकता इतनी विद्या मेरी नहीं है इतना सामर्थ्य मेरा है नहीं जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो कैसे अठाए जा सकते हैं ऐसा मान के चलता है अब ये बात आईस ने स्वयं खड़ी की है आनंद जी बोलिए की है समझमान अब और एकांश और सुनिए एक, एक स्थिति व्यक्ति की है ऐसी है कि सामर्थ्य मे च चलते नो इत आ शक्ति विद्या बल नै परन्तु व्यक्ति जो समर्थ्य के स्रोत है विद्या स्रोत है शक्ति उपारजन के भण्डार जा सकते हैं। वो व्यक्ति जानी खोज क सकता अहं निया उसके पा ये समर्थ्य नै कि मनोवस् सके और है क्या को बल को कर विद्याजित के स्थान है पदारता न जान विद्या का उपारजन कु समर्थ्य को उपारजित कु जान सकता किं का मु विद्या मेगी और वो पुरुषार्थ नहीं करता इसलिए वो उन स्रोतों को नहीं जान पाता आगे बढ़िए फिर स्रोतों को जान लिया हो सकते यहां यहां से मुझे विद्या मिलेगी देखिए यहां एक विद्यार्थी आए एक वैसे तो अनेक आते रहते आए तो सारी सुविधाएं पढ़ोगे भगवान बनो अब वो वो क्या करता है जो यहां आके करना चाहिए जिस संयम वो रहता ही नहीं में नहीं रहता हूं। नहीं शासनता तो कुज स्रोत का पता भी तो चल गया था, कि यहां से विद्या मिलेगी पर वो यहां यहां। नहीं नहीं नहीं रहता यातानि या उपार्यता तपसेवादा स्थिति अपने को निर्दोष मानता <laughs> प्रबन्धको अध्यापक गुरुषी मता अब बताऊ क्या करो तो ये जो आपको बताया जा रहा है कहां कहां पर कैसे कैसे व्यक्ति अपनी हानि करता है आगे बढ़ नहीं पा रहा हो उनको सब को जानता अब देखिए आप आप या ऐसा नहीं कर सकते जैसे वेद मंत्र में आया क्या ऐसी स्थिति आपनी नहीं बना सकते बना सकते पुनर्दन फिर भी आप नहीं बना रहे नहीं बना रहे हो गया है आप नहीं बना रहे आप वही संस्कार वही प्रवृत्तियां वही मान्यताएं आपकी जीवों कीर्तियों अंदर बैठी हैं उनकी पुष्टि के लिए बात करते हैं आप उनको उखाड़ के फेंकने की बात नहीं करते आप उन्हीं को जीव के तो रखना है जैसे आप कई ब्रह्मचारी ऐसे भी हो जाते हैं कई बार वो बात करते रहते कि के कभी व्यंग्यात्मक भाषा बोलेंगे कभी हशकृत बोलते रहते कि कैसे करते हैं। अब मुझे यह पता नहीं है मैं ऐसी प्रवृत्ति में रहूंगा तो मैं आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा पर वो उसका रस है ना हशरी का रस है फिर व्यंग्यात्मक भाषा का है उसकी आदत बड़ी हुई है उसको छोड़ना ही नहीं चाहता अब अस्ति भाषा वा बोलता जाएगा, करता जाएगा, ऐसे ऐसी चलाएगा, तो आप जागा ऐे कार्यकलापता जगा ऐ चर्चाए चला मुद्ध को न आगे बाको पता चीशर मल इतना इतनानन्द है अपि ईश्वर कज्ञा का पालन करके उसको ले सकते ये पता चला पर उसके लिए जो पुरुषार्थ परिश्रम करना पड़ रहा है उसे डरते हैं आप उसको नहीं करना चाहते व्यक्ति केंद्र एक के दोष है क्या वो परिश्रम करने में दुख समझता है पुरुषार्थ करने में दुख समझता है पढ़ा लेने में कुछ भी न करने में सुख समझता है उसको यह पता नहीं यह रोग तबो गुण से आया है मेरा गुण नहीं है ये कौन है आलस्य तो नहीं आ रहा आप क्या कहा मैंने तमो गुरु से आया हुआ मेरा यह पढ़ा रहना बहुत अच्छा लगता है बहुत पढ़े रहो खाओ की और पढ़े रहो कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करे और भारत में तो इतना भयंकर रोग है बस किसी व्याख्या करना बड़ा कठिन है व्यक्ति को छोड़ो कोई हजार में लाखों में चलो जो पुरुषार्थ में आनंद लेता हो और उसकी प्रवृत्तियां ऐसी बना दी गई हैं और बना ली दूसरे कार्य आप के दूसरे लोग पुरुषात् करें, धन मुझे मिल ही मिलि जा मुझे मिलता ही हि और मु न ये व्यापक रूप भयङ्कर दोष भारत मुस गया मो आपी आया हु संस्कारो समाज मरे परिवार मरे अपि आपी वै प्रवृत्ति हो आपको यह कह दिया जाए अब भाई एक दो घंटा कम से कम प्रसारित करो शारीरिक भी करो और कोई पढ़ने पढ़ाने का भी करो और करो तो आप बुरा मानने लगेंगे खराब समझेंगे देखो हम कार्य करने के लिए आए थे पढ़ने के लिए आए थे अब दूसरे देशों की बात सुनाता हूं जैसे आश्चर्य एक विद्यार्थी पंद्रह वर्ष के पश्चात उससे पहले की बात छोड़ दो व्यवस्था उनकी ऐसी है पांच वर्ष का बालक बालिका जो है घर पर नहीं रह सकता पढ़ना रहाना ही पड़ेगा उसका फीस आदि इतने जनरेट होते कुछ नहीं लगेगा उसका उस पांच वर्ष के बालक बालिका के समझे महर्षिमान ने जो देखा ना एक समान सर ये नहीं कि करोड़पति के बालक तो वहां पढ़ रहे हैं आपको बात का पता है और धनहीनों के कहां पढ़ रहे ये स्थिति नहीं हो गया इतना पंद्रह वर्ष की अवस्था आई लगभग अब क्या होता है वो विद्यार्थी जो है ठीक है और धन कमाता है अपना धन खूब धन कमाता है किसी से पैसा नहीं लेता है। और पढ़ता है इनमें दिए जो कुछ होता है ध्यान में सुने भारत के जो है ना ववान गए हुए जैसे उनको मैंने देखा और वहां आते थे अपने जो परिचित थे ना फरीदाबाद है जैसे तो मैंने सारी बातें सुन क्योंकि हम अपना काम भी करते हैं धन कमाते हैं जैसे वहां की और पढ़ते हैं और धन भी कमाते हैं और दूसरी सोचिए उसको धन कमाने का उपार्जन का कोई साधन नहीं मिल रहा है कल्पना कीजिए कोई भी तो नहीं मिला सरकार पूरा पूर्ण करेगी इनमें भी यह पेश करते जाइए कोई चिंता नहीं करनी, पूरा सरकार सहायता चाहिए पर जो उसकी नौकरी अथवा वो काम करने लगेगा उपार्जन करेगा वो जो धन व्यय हुआ वो सरकार को देना पड़ेगा समझना आप इन प्रवृत्तियों को रखोगे ना इसको मोटी भाषा सुनाऊंगा रोचक है वो सुना है है है ये जो बंदरिया है ना। जानते ऐसा बी नहीं देखा कि मरे अपने बच्चे को जो बिकुल बेकार हो गया मर गया वो शव है जैसे है ना उसको भी जै चिपकाये सु मोहो चिपकाये जि जीवि चिपकाये सुथा इतना मो मरे हुए प्रति आपद्यानि विचार गुणो चिपकाै घूमेव छोडना विता उ मह पडि बता छोडोगे या छोडोगे सत्य ग्रहणे सत्यने मे बस् यादनानुगे इ नेम के। आगे बे अतने जन्म ले ईश्वर प्राप्ति सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में कहीं भी ननू नहीं है परमाणु शिशे दुबाइए सत्य पकड़ असत्य छोड़ दो नहीं छूटता कई बार गंभीर बुरे संस्कार होते हैं ना उनको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है पर उसमें पूरा पल लगाते हैं इन संस्कारों को उखाड़ने के लिए फिर आपको हम किसी दोषी नहीं कर पाएंगे भाई बिल्कुल ठीक और उसको दूर करने में पूरा पुरुषार्थ नहीं करना आप दोषी कुछ दोष चलते हैं, है वक च बुरे संस्कार काक्रोध के संस्कार, थोड़े से संस्कारो थे परिश्रमी हटाया सकता पर क्या करें? पूरा बल लगा इनको इ दूरकायास षीक चले और तत्कूटते तत्कल छोड सत्य ग्रहण तत्कल तत्कल ग्रहण कलो असत्य छूटता है उसको तो तत्काल छोड़ो कुछ दिनों में छूटेगा कुछ ग्रहण होगा और वो वर्षों में कहीं छूटेगा ग्रहण होगा यह चलता रहेगा आपको मैंने सुनाया कि ईश्वर को स्वामी मानने पर अपना स्वामित्व छोड़ने से पर आपको कितनी उपलब्धियां होंगी कहां ऊंचे उठ जाएंगे आप कितना उत्थान होगा कितने दोष दूर हो जाएंगे कितने गुण आएंगे अब यही तो बात रही कि ईश्वर को मान लेना अपने स्वामि मानलेना स्वामो उखाडे पेक देन आ कल् बचे हुए आगे तु इ स्थिति बे प्रवृत्तियां चलती है समाज में राष्ट्रमे राजनीति और दूसरे बहु सी ए प्रवृत्तिं है ऋषि के वेद और के विरुद्ध होती है वो स्वभाव व्यक्ति अपना बना लेता है अब दूसरे जो आवश्यक साधन और उत्पाद हैके साडता हे ईश्वर सर्वास्व का स्वामी मनना स्वमी स्व हा देना ये प्रमुख साधन इसके कितना लंबाई से व्याख्या करते रहो एक एक को बताते रहो लाभ हानि इसको हम कैसे स्वामित्व की स्थापना करें परमाणु से कैसे सिद्ध करते हैं और हानि हमारे सामने कैसे आती है एक बात का ध्यान रखना है यहां पर जिस समय आप इसका प्रयोग करेंगे अपना स्वामित्व हटाएंगे इस प्रकार स्वामित्व स्वीकार करेंगे उस समय जो उपलब्धि होगी उसमें जो शांति मिलेगी उसमें जो आप बिल्कुल भार रही अवस्था का अनुभव करेंगे यदि मान के चलिए तो वह अनुभूति यदि होने लगी लग आपको फिर इसको छुड़ाने से भी नहीं छोड़ेंगे स्वचा है स्वयं ही स्वामी बनना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपने देखा स्वामी बनने से तो ये आपत्ति खड़ी होती है। और स्वामी तो छोड़ने से ईश्वर को मानने से ये उपलब्धियां होती आप बिना दबाव के बिना अनुशासन के बिना किसी की स्वतः है आप मैं तो ईश्वर को स्वामी मानना चाहूंगा मैं इसके भी प्रेज मत जाऊंगा ये अनुभूति होगी आपको जब अनुभव हो, होने लग जाए तो अब एक और है इसके साथ में साधन और उत्पादन का प्रकरण है पूरे संसार को जितना सूक्ष्म स्थूल है बनाओ। उसको बोल मदलो पर्ले की स्थिति उत्पन्न करो पर्ले की अवस्था बना जिको परल जै अवस्था बननी उसको जो लाभ उ हान सुरक्षित रखता है। बहुत बड़ा सामर्थ्य शक्ति हाथ लगती है यह विश्व संसार परले जैसी अवस्था में बनाना सीख लेता है और याद रखिए सीखने से केवल यहां रुकना नहीं है बनाना सीख लिया शाब्दिक ढंग से बौद्धिक तक में वो फिर वहीं रुक गया इससे नहीं होगा इसको परलय बनाना सीखा उसने और प्रलयवत बना के वो पूरे दिन दिनभर प्रलयवत् अवस्था बनाय र स्थिति प्रलयवत बनना आगया प्रलयवत् बना दिनभर पूरे दिनभर जि सो जाता उपलब्धया स्थिति हरे दोष दूर होते है ए बहु बडा समुदाय दोनों का उस का स्थिका ईश्वर स्वामी मानने का सीधा संबन रहता संबन्ध ईश्वर स्वामी महत् प्रलयवत् अवस्था बनना दूस दूसरे का पूरक बनता यदि ईश्वर स्वामी मि रूपे स्वामी हि एको यलवत् बन प्रलय जी अवस्था सरलो जा यदिसार प्रलयवत् बन आगा अच्छे प्रकार ये संसार बनता है ये संसार बिगडता है क्यान बनाता स्ता मनुष्य बना देता है, या अनाधिकार बना, बना चे आरया सारे पक्षण्डित बनता हैर कौन बनाता वै दि आयिने आप बनता है, या को बनाता या फिव केगा किमी जानते न बना पाते न बना पा तो फिर पता चला है कि इसको ईश्वर बनाता है ईश्वर इसका पालन भी ईश्वर करता हम नहीं कर सकते इसका विनाश भी ईश्वरी करता हम नहीं कर सकते वहां पर ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा होगी एक बात और संसार में जो आशक्ति है स्वस्वामी संबंध की भोग और भोग के साधनों की वो समाप्त होगी स्थिति बौद्धिक स्तर पर बनाना कभी कभी ऐसी स्थिति यह व्यक्ति स्वयं नहीं बना सकता स्वयं अपनी बुद्धि से उ करता करता नहीं बना पाता तो वो क्या करता है ऋषियों को पहले देता हंकार है सत्वर साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृत महान महत्व अहंकार है अहंकारा पंतमात्रणी उभय इंद्रियम पंस्तमात्री पुरुष अच्छा ये सांख्यकार कह रहा है ऋषि के तहत संसार ऐसे आया अच्छा फिर फिर वो कहता है इसको उल्टा कर दो संगेकार कहता इसको उल्टा कर दो वो कहता कि पुरुष जो शरीर है ना इसको पर्यटन में बदल दो परिवर्तित ये कहां जाएगा ये पृथ्वी जलवाई भी नहीं आकाश में चला जाएगा क्योंकि धनजी भाई है ना ऐसा ऐसा नहीं जाएगा धनजी <laughs> भाई को एक बार रोग उभ जाता वो था ना आप तो ठीक हो गया अरे धीरेगा था ना तो वही जब रोग है कई बार रोग से प्रेरणा मिलती है रोग से प्रेरणा मिलती है कई बार तो ये सोच रहे थे एक बार चर्चा करनी पड़ी ये शरीर में रोग उभरा और फिर बात आई कि वे क्या करें भाई जब शरीर पता नहीं कब चला जाए अच्छा काम करो एक जब मन में यह बात आई अच्छी से अच्छा काम करो तो प्रेरणा मिलती है एक अपने वेद प्रकाश शास्त्री है बाल्यवस्था में गए गुरुकुलों लंबी कथा भ्रम रोग हो गया आदि आदि लंबी वो रोग देखे चलता रहता और वो कहता है कि स्वामी जी मुझे इस रोग से बहुत होती है मेरी प्रगति कम हो रही है और परंतु इस रोग ने मुझे आध्यात्मिक व्यक्ति बना दिया लॉक उठाने का ढंग है रोते पीठ तेरा हो जाता क्योंकि वो कहता मेरी प्रवृत्ति ये भी होती थी मैं भोगों मल जाऊं संसार के कच्चे बच्चे पैदा करूं आदि आदि जैसे आजकल आद कच्चे बच्चे का मतलब अव्यवस्थित तो होना जैसे आजकल के लोग चलते कच्चे बच्चे ही कहराते <laughs> तो उसमें वो वो थे थे मुझे रोग वो भुर भुर के पन्तु मुगेन भेगा का और तू पता नहीं बच्च पालन पोषणे तु पतानि करगा मुख योगाभ्यास कर् प्रेरणा कुर बच गेगा तु क्या उसे ये ये से जस्टती का मैं व्यक्ति के वजह जवा यह आपको बताऊंगा आप किसी बुझे ब्रह्मियां ने आपको जस्ती है कि हम बिल्कुल जाने वाले हाथ खड़ा कर बिल्कुल अभी जाने वाले थे ऐसा दीखता है या नहीं देखा नहीं दिखता तो आप परल संस्था नहीं बना सकते कभी भी नहीं बना सकते यह ऐसा लीखक है जैसे विनाश के मुंह में खड़े हो आप ऐसा बिल्कुल चौबीस घंटे रात्रि का छोड़ो चौबीस आ जाता ना ऐसा ठीक है बस मौत के मुंह मखड़े हैं और जब दोनों मौत के मुंह मखड़े तो ना तो भोगता रहा ना भोगे रहा अब कहा जाएगा दौड़ लगाएगा नहीं आई बात समझ में बोलो हा ना हो नहीं आई हो तो फिर दौर तो आएंगे तब समझाना समझना है जिस समय व्यक्ति देखता है यह गया, <laughs> गया। तो और जो खाने पीने में रुचि वो भोगे भी गया भुखता के साथ जीवात्मा जीवात्मा गया और भोग्य भी गया तो भोग में प्रवृत्ति होगी ही ये कितना जोर लिया गया आप जोटा शांत हो जाएगा भोगता भी नहीं रहा और भोग्य भी नहीं रहा तो भोग में प्रवृत्ति कैसे होगी पूरे संसार प्रलम्ब बदल दीजि भोगे पदार समाने शरीर क बल दीय अ प्रवृत्ति रुचि के जी का जी कौन् भुगतार हानि भोगेर हानि तु मन को जीतने एकाग्रे अखना जी बनास्तव मे पर ईश्वर को स्वामी सम्यगे समाधि के लगनेकावट अवरोध न समाधि को र सकता समाधि लगेगी अव कभी का शोध है ना पास रहता हूं तेरे सदा मैं हरे तू नहीं देख पाए तो हाथा आ रहा था क्या समझ में इतना तो आ गया एक आधी बात बीच में आप जसी पे कहनी चाहिए नहीं सारा प्रेम तरी कोई देते रहो देते रहो रहे बैठे रहे नहीं पास रहता हूं तेरे सदा में हरे तू नहीं देख पाए तो अब आपको सारी व्यवस्था दे दी आप कर पाए तो मैं क्या करूं कुछ नहीं कर सकता ये ये स्थिति सामने आती है यदि व्यक्ति ने इस स्वस्वामी संबंध का संपादन कर दिया ईश्वर के साथ अपना हटा दिया कल्पना के लिए और इस ईश्वर ये परलय की जो उत्पत्ति स्थिति ले तीनों को लेकर के और वो परल बना देता है और उत्पत्ति कर लेता है वहां जाएगा चक्कर काटता हुआ फिर इसके उल्टा ले जाएगा फिर कहकर शरीर चला गया पांच तत्वों में सुखे शरीर चले परीर कवि विनाश करीर का विनाश क्रीमना साधारण कार्य असम्भव कुशने मौत समने पता बहु भयङ्कर ल वर्तमान घटना आरीत लता हि लता विवेकी व्यक्ति क्या घटना स्वयं पदा घटना मौत को ले आरता ये क्या कर गया व्यक्ति आपया नाम ले तु बुरा लेगा माता जी नाम ले ले। वो बूढा व्यक्ति पे दो घण्टे बाधरी हृदय गतिपदोगी वरगया बूढा बूढिया अरगया दा संस्कार राख बन गी आया तूफान परचा चा चा जा उड गी अहो दे का चे आया बूढा बुडिया गया अस्ति वरगया मि मर क्या ऐसे करता है आया समझे में नहीं आया आप कौन कह रहा था उम्हें? कैसे पगड़ होता है कौन सा? आप थे ना अंधियारा हजमें कैसे बनाते हैं कैसे बनाते हैं सारी सिखा देंगे आप वो उसने देखा कि मैं अपने ऊपर चलेगा ये चक्कर पूरा चलेगा क्या मैं ऐसे मरूंगा या नहीं हां कैसे एक कथा नहीं, नहीं। मरूंगा क्यों मैं इतना हट्ठा कट्टा जीवान हूं नहीं नहीं।, क्यों? नहीं नहीं क्यों नहीं नहीं मरं क्यो नै क्यो न मरे पेदा जीवन आीर्णीर्ण उडि ऊपरि सी बाता यदि वास्तवै संतुलन र मन्थन कता सिद्धा मरं वोट समनेता जो भयङ्कटर लता यदिर लगने भाग जना सुना जिस तरह खोज की थी यह जो मैं सुना रहा ऐसे उसमें तीन जने ऐसे थे जो बहुत कहते ना गरिष्ठ मित्र बोलते हैं क्या तो मैंने उनको सुनाई भी ऐसी ऐसी बात है उनको पता नहीं चला था तो प्रारंभ में तो गांव तो सारा पागल मान ही चुका था मुझे ये पागल हो गया कैसे आंख दिन फिर आंख बंद जनपुराकमन कि विशेष मित्रो बोलना मात्र ईश क उपासना संसार विनाश ईश्वर समीशर इत्तम संसारं की भो केशी छूटी लगा या छूटेगी तु का हुकाय मास्श्त मन्य बात बता विशेष मार से तो वो भी पागल मानती थे तो दो व्यक्ति थे कहा हां ऐसे होता मैंने कहा इनको भी यहां को जा मिल गया उन मुझे वह लगे प्रयास करने प्रयास करने लगे ध्यान में बैठने लगे घर वाले सोचाई तो उसकी तरह पागल होने लगे उन्होंने मारी डांट धमकाया तो उन्होंने छोड़ दिया डरने वाला फिर एक घटना वो सुनाता हूं जब ये मैंने सुनाई थी ऐसे व्यक्ति बिल्कुल बिना सोचे वो व्यक्ति ध्यान में बैठा वह सोच ही रहा था इन को मौत को ध्यान देना मौत जब आई या ले आई जाती है उसमें जितनी चीजों से हमको डर लगता रहा सुनी हुई देखी हुई से वो दृश्य एकदम दिमाग में आती जिसे डर लगता रहा जो डर के संस्कार है तो वो एक करीर होता है ना जिसको कैर बोलते हैं हरियाणा की वर्षा के लिए जिसकी संविधा विशेष मानी जाती कहर है कैर की यह आता है शास्त्रों में की सुविधा से आप एक करो वर्षा हो जाए तो वो ऐसे, पेड़ वो ऐसे होते हैं, गैरसे पेडो बे हते वैसे बैठा था ना जैसे, और वो ध्यान बा मौत का सोता फोला शोक दिखा आग बन्ध औटने वा भाग पडे वा भयङ्कर डि गये बुल सायकाल पता चे पतानगा था कल्पनाम् डरते वो औी आपके समने ये ची आ आईन यदि आप ला नहीं सकते तो स्थिति को ऐसा बना नहीं सकते आप अब मैं आगे बढ़ रहा हूं वो शरीर को परलवत बनाया अपने को बनाया परिवार को ऐसा ही समेट लिया पूरे विश्व के लोगों को समेट लिया पूरे वृक्षों को समेट दिया और पूरे संसार के इस व्रत को समेट करके याद रखना वो पृथ्वी जल तारों पर चला गया विवेक विवेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति समझ लिया नहीं उसके मन में यह बात आई कि ये तो सारे मरी जाएंगे पूरे के पूरे फिर यह चीजें चाहती कि ये सूर्य चंद्रमा ये ये ऐसे ही बने रहेंगे यह सदा से थे ये या पहुंच गया समझ रहा. पहुंच गया कभी न कभी इसको जोर कभी न कभी तो जरूर बने होंगे इसको जोर लगा दो कभी न कभी अनंतकाल है नष्ट हो जाएंगे तो उसको सिद्ध कर दिया नष्ट हो और बने भी हैं यह यहां से रहा अब यदि उसको शब्दावली सांख्य की याद हो तो उससे काम ले सकता है नहीं तो भाई ये काम लो ये टूटते टूटते टूटते टूटते दो ही बात आएंगे ध्यान देना समाप्त अभाव होगा अथवा टूटते टूटते ऐसी स्थिति में जाएंगे उनको तोड़ ही नहीं सकता यहां से यहां दे दो टूटते टूटते वहां जाएंगे ना इसको फिर तोड़ नहीं सकता पर नष्ट नहीं होंगे दो भाव आते वहां अभाव हो जाना एक अभाव नहीं परिवर्तन रूपांतर हो जाना दो स्थितियां आएंगी यहाँ यहां तक काम चल सकता है वैसे यहाँ पहुंच जाए तो और आगे बढ़ है तो साइंजी ले लो यहां पर तो न्याय और वैशेष की मजा होगी क्या आप समय कुछ अभी ले रहे हैं जानपूझ के बताओ क्या यदि वैशिज न्याय की पद्धति सूचना तु पमाणु इोड वले जा तो। न, चले का चले या न्याय वैशेषु तन्मात्राणु बनते न वे जी त सांख्यका प्रक्रिया आदि टूटूटे तन्मात्रा लीनो जन्मात्रा क्रम अहङ्कारीनो जी अहङ्कार आदि महत्त्व लीनगे सांख्य की प्रक्रिया महत्त्व टूट फूट के जी निशीन होकर वो सत्वर जो में लीन हो जाएगा फिर फिर कुछ नहीं अच्छा फिर वो आएगा कि वो वो किसी में दीन होने की बात वो वही है वो किसी उसको कोई बना भी नहीं सकता उसको मिला भी नहीं सकता अब आपको पता चला कि ऐसी स्थिति उत्पत्ति होती है और ऐसे इसका प्रलय हो जाता है पक्का हो गया निश्चित ज्ञान अब इसको प्रलय वत देखते रहना दिन भर <laughs> कर दिनभर पर्ले क स्थिति बनाए रखना और खाना पीना भी लना दाना व्यक्ति सोचता प्रयोग कता प्रणाम जलयतु बना एक ईश्वर का बना स्वयं नी बनता इ चलाने वा स्वयं संचालन परलयने वा स्वयं न पता चे ईश्वर के सारे पदार्थ सिद्धि हि ईश्वर स्वामी मानने हम हम नहीं पैदा हम नहीं कर सकते पदा कुते पा तनका आया नहीं सू आ कल्याण भा कल्याण भा कल्याण आरी नम बानि कल्याण आर हा पूरा न बन्यायां कल्याण दे आया दिया। दिया। वो जब उत्पत्ति मानते हैं इसकी उत्पत्ति हम पैदा नहीं हुए तो कुछ भी नहीं उत्पत्ति ईश्वर के बिना कमी ईश्वर की सिद्धि हो रही है स्वामी है ईश्वर हम नहीं इसकी सिद्धि हो रही है हम आए थे तो हमारे पास सुई भी नहीं आई हम मर जाएंगे तो हमारे पास सुई भी नहीं जाएगी इसे स्वामित्व का विनाश अपना जो स्वामित्व था उसका विनाश हटा होता चला जाएगा और एक परिणाम बहुत उत्कृष्ट परिणाम निकलेगा वो क्या होगा ईश्वर में इतनी रुचि होगी इतनी श्रद्धा होगी बस जीवात्मा कहेगा सब कुछ आपका ही है और ये कहेगा मैं भी आपका ही ये अवस्था उत्पन्न अब इस स्थिति में जो ईश्वर कहता है ना कि मैं उसको विशेष ध्यान देता हूं उसके गुणगुल स्वभाव को पवित्र बनाता हूं वह ईश्वर यह काम करेगा अब आप देखो कौन कौन तैयार है इसके लिए बोलो आप भी तैयार है और एक रोजे की बात सुना दू माता के लिए सुनाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है तुम से कम बुढ़ापे तो तैयार है कई लोग बुढ़ापे में भी तैयार नहीं होते दीवानी की तो बात क्या पर उसके बुरा नहीं मानना एक कथा आती है एक वृद्धा माता थी और वो गट्ठड़ दे रही थी अपना जो समाना था उसमें और वो चलती थी शांति से जा रही थी कुछ लोग जानकारियों ने कहा ये जो क्षेत्र है ये जो इलाका बोलते है ना उर्दू माफिया क्या ये क्षेत्र जो है ये चोर डाकु का मी जली जली न या मीने सम्यान हि दया क्या क्याेर लिया या छीन ली गी छीन लिना बुडिया दौड लगा छीनने के पी और फिर वो व्यक्ति लाता भागी तु गच्छडी कुसी गच्छडी छन गी जागी पे क्य भागी अब अाताजी थी तो ठीक है बहुत अच्छा है आप जब ऐसे हो जाओगे जब भागोगे क्या इस बात को क्यामागालोस अवस्था रुचि हती योग में इ सरलता से हती व्यक्ति इोर लगाता है। और बाल्यावस्था संस्कार पठते पठते बूढे ह गो संस्कार इतने जटिल इ कठोर उपासना कीर झुकावीने लेने के देने पड़े रोने लगते हैं कई तक तो क्यों रो रहे हो रो क्या रहे हैं कि पचास साठ के, के हो गए अब भी बुरे बुरे विचार आ रहे हैं भाई उस समय तो बंदरिया की तरह विषय बो को पकड़े रहे आप हटाने के भी नहीं हट तो आपकी स्थिति यह होगी अब सोच लो अब विराम